उत्पत्ति अवस्था में जब प्रयत्न के कारण से स्थान और कर्ण परस्पर एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं उस स्थिति को स्पृष्टता को समझा यही स्पृष्टता किसेष्टता किसे कहते हैं इस बात को यहां पर समझाया जा रहा है जब वर्णों की उत्पत्ति हो रही होती है या वर्णों की उत्पत्ति दशा में जब वर्णों की उत्पत्ति हो रही होती है उस स्थिति को लेकर के बता रहे हैं वर्णा नाम उत्पाद्य माने वर्णों की उत्पत्ति की स्थिति है जब यदा जब शांकरण प्रयत्न शानकरण और प्रयत्न प्रयत्न तो आत्मा का हो ही रहा है तो उस प्रयत्न के साथ साथ में जब सान और कर्ण करण का मतलब जिवा मुख्य करण है जिवाण परस्पर एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं सा उसी का नाम स्पृष्टता उसी को स्पृष्टता कहते हैं और यह जो स्पृष्टता है आप पीछे पढ़कर के आए हैं स्वामी जी नमस्ते जी स्वामी जी स्पृष्टता तथा मध्य भेद कहा मध्य स्पर्श का मतलब स्पर्श वर्ण है और स्पृष्टता का मतलब है जिस वर्ण के अंदर स्पर्शत्व है जैसे मैं कहूं मनुष्य और मनुष्यता धर्म और धर्मत्व दो बातें होती हैं एक तो स्त्रीलिंग में, में बोला जाता है एक नपुंसकलिंग में बोला जाता है धर्मत्वम या धर्मता तो किसी के साथ स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है किसी के साथ नपुंसकलिंग में होता है मनुष्यता कही है मनुष्यत्व तो मनुष्य में मनुष्यता है मनुष्यपना ऐसे स्पृष्ट स्पर्श वर्णों में स्पृष्टत्व है स्पृष्टता का हैं, हाँ पदमा जी समझ में आ रहा है आपको स्वामी जी तो ये स्पृष्टता कब उत्पन्न होती है स्पर्श वर्ण क्यों कहते हैं उनको उसको समझाया जा रहा है स्पर्शत्व को समझाया जा रहा है यहाँ पर तत्व वर्णान उत्पद्य माने यदा स्थान करण प्रयत्न पर्यंत परस्परम स्पृश परस्पर जो एक दूसरे के साथ स्पर्श करते हैं स्थान और करण प्रयत्न के साथ प्रयत्न के साथ में से वो प्रयत्न किस प्रकार का प्रयत्न है बाह्य प्रयत्न होता है आभ्यंतर प्रयत्न होता है तो बाह्य और आभ्यंतर प्रयत्न मिलकर के या अलग अलग रूप में जैसे जैसे वर्ण होंगे उन वर्णों के अनुसार जब ये परस्पर स्थान और करण आपस में स्पर्श करते हैं तब पृष्ठत्व वर्ण उत्पन्न होता है जिस ऐसा वर्ण जिसमें पृष्ठत्व है स्पर्शत्व है ये बात कही जा रही सुन रहे हैं ओम भगवन आपने सूत्र नहीं लिखा इसलिए मैं सोच रहा था आप है या नहीं अव ठीक है तो तत्र वर्णाना वर्णान द्यमाने यदा स्थानकरणप्रयत्नपर्यन्तं परस्परं स्पृशति सा स्पृशता तत्र तस्यामवस्थायां शब्दानां यदा प्रयत्न पुरस्सरेण स्थानकरणे परस्परमिथः स्पृशति स्पर्शं कुत तदा सा स्पृषता उच्य अगला सूत्र देखिए स्पृशति लिखनु लिखिएगा यदेश ईशत् स्पृष्टता यदेश स्पृशति सा ईष् स्प्रिश... स्पृता ये संधि हो रही है यदा ईशत यदेश यदा ईशत यदेश स्पृशति सा ईशत स्पृष्टता कहते हैं यदा जब करण साधन जो है यदा करण ईशत स्पृशति ईशत स्पृशति का मतलब है अपने अभिष्ट स्थान को थोड़ा ही स्पर्श करता है सा ईषदता उसको ईशत कहते हैं यदा ईषद जब थोड़ा स्पर्श करता है करण सा ईषत् स्पृष्टता ईषत् स्पृष्टता के ईषत् स्पृष्ट वर्ण को है रुचि जी ओष स्पृष्ट कर्त हा ठीक बिल्कु ठीक कृष्ण जो वर्ण है वो अंतस्त है ईषद का मतलब है थोड़ा अगला सूत्र है यदा दूरे न सा विवृतता अगला सूत्र यदा दूरशति सा विवृतता विवृत वीवरित किसे कहते हैं इसको समझा रहे हैं यदा सा यदा यदा करणम दूरतः स्पर्शनम करोती जब करण जो है दूर से स्पर्श करता है तब विवृतता विवृत वर्ण उत्पन्न होते हैं तो विवरित कर, विवरित वर्न कौन से हैं, जी? विवृतवर्ण येशु हकर, हकार हकार अभी येशु स्व ये अतिशयेन औवृतर अतिशयन विवृतर ऐ अ दीर्घ आकार विवृतम इत्येव वक्तुं शक्नुमः अन्यत् किमपि अवशिष्टम् अस्ति किम् दीर्घ आकारः स्वामीजी एतत्तु अभूत् विवृतम विवृतमध्ये अन्यत् किमपि अवशिष्टम् अस्ति कोन् बताये आपेद्विवृतकरणाः ऊष्मणाः हा, हा। एतत् सम्यक् अस्ति ईषत् विवृत करना ऊष्मा अथवा विवृत करना व उनको विवृत करण भी कहते हैं दो दूसरा पक्ष ईषद विवृत भी है और किसी के पक्ष में विवृत भी है ऊष्म्यक अस्ती यदा सामित्यन स्प्रिशती सा संवृतता अगला सूत्र है यदा सामित्येन स्पृशति सवृतता सा यदा सामित्यन स्पृशति सवृतता सा अब स्पष्ट हो ही रहा है जब करण समीपता से निकटता से स्पर्श करता है उसको संवृतता कहते हैं यदा सामित्य स्पृशति सवृतता सा अगला सूत्र हैयत्नो अंत प्रयत्न यह अंत प्रयत्न पूरा हो गया है यानी आभ्यर प्रयत्न जिसको आप कहते हैं अंत प्रयत्न स अथ बाह्य प्रयत्न अथ बाह्य प्रयत्न ये अगला सूत्र है अथ बाह्य अब ओम स्वामी आदि इसका शंका जी आ, स्वामी जी जब आपने ईषद विवृत करना ऊष्मा इसको आ, पढ़ाया था जब जी। उस समय आपने विवृत करना वामे केवल हकार को लिया था इसमें चारों को चारगे या केवल को लेंगे इसमें एक पक्ष ये भी है कि आकार को लेते हैं इसमें किम पक्षि पक्ष मन लिजेगा अकार को भी लेते हैं और चारों हैर चेते हैर स्व क्योंकि स्वामी दयानंद ने चारों को विवरित लिखा है उसमें तो कोई ये मानता है चारों को मानता है कोई एक आकार को मानता है इसमें मतभेद है अलग अलग इसलिए मैंने उस समय ये बताया होगा आकार को ही तो हां दोनों हो सकते हैं इसमें तो कोई बात नहीं है अच्छा बाह्य प्रयत्न हाँ बाह्य प्रयत्न के बारे में बताया जाता है जो अंत प्रयत्न के बारे में बताया था तत्र नाम ऐसा बोला था अब बाह्य प्रयत्न के बारे में बोला जा रहा है आप लिखिए सूत्र को स ए वेदानी सी एवं इदानी को मिला दीजिएगा स ए वे दानी, दानी दीर्घ ई कार ए वेदानीम प्राणो नाम प्राणो नाम प्राणो नाम माक्रम्य सी प्राणोक्रम्य मूर्ध् प्रतिहते प्राणो नाम सैदाना वायुर्ध्य संहन्यने कंठे गलबिलस्य संवारो नाम वर्णधर्मो जायते संवारो नाम वर्ण धर्मो जायते गलविलस्य संवृतत्वात् गलविलस्य संवृतत्वात् संवारो नाम वर्ण धर्मो जायते विमृतत्वात् विवारः विवृतत्वात् विवारः प्राणो नाम वायु माक्रम्य प्रतिहते निवृत्तो मूर्धनिप्रतिते तदा कंठे गलबिलस्य संह गलबिल्वाम वर्णधर्मो जायते विवृतवाद विवार जो लिख नहीं पाए वो स्क्रीन के ऊपर देख करके लिखिएगा सएव सएव प्राण वही प्राण सएव प्राणो नाम इदानी वही यह प्राणनामक उदान नामक वायु इधान अब ऊर्धम आक्रम्य नावि प्रदेश से ऊपर की ओर उठता हुआ ऊपर की ओर आता हुआ मूर्धनी प्रतिहते तो कहते हैं मूर्धनी प्रतिहते मूर्धनी का अर्थ है यहां पर उसका जो मूर्धा है उसका स्वरयंत्र है क्योंकि नीचे से जब ऊपर आता है तो सबसे पहले स्वरयंत्र के साथ उसको उसका टच होता है उसका स्पर्श होता है तो यहां मूर्धनी का मतलब है स्वर बाह्य प्रयत्न के जो क्षेत्र है उसका जो ऊपर का भाग है वो है तो मूर्धनि प्रतिहते स्वर्यंत्र में प्रतिहते प्रतिघात होने पर यानी स्वरयंत्र के साथ आघात होने पर उसके साथ स्पर्श करने पर एव इधानी प्राणो नाम वायु वही यह प्राण अब जो है ऊर्ध् आक्रम्य ऊपर की ओर आता हुआ मूर्धनी प्रतिहते स्वरयंत्र में प्रतिघात करने पर यह प्रतिघात करके निवृत्तो भवती निवृत्त होता है यानी पीछे की ओर लौटता है स्वामीजी प्रश्नः स्वामीजी अस्मासु वपुषु पञ्चप्राणाः वर्तन्ते किल स्वामीजी आं तेषु स्थानं कुत्र कुत्र स्यात् इति वक्तुं कृपया वदन्तु स्वामीजी एवमस्ति प्राणनाम अस्ति नासिकात् आरभ्य किमस्ति हृदयपर्यन्तमागच्छति प्राणः समाननामकप्राणः अस्ति समानरूपेण वयं यदा किमपि भक्षयामः किमपि खादामः तत् समानरूपेण उदरपर्यन्तं नयति सो अत्र कण्ठात् आरभ्य उदरपर्यन्तं तिष्ठति समाननामकः प्राणः उदाननामकः प्राणः अधुना शृणोति भवति यत्किमपि उपरि नैतव्यं भवति उपरि आनयति व्यान इति प्राणा अस्ति सर्वत्र शरीरे तिष्ठति एवमस्ति प्राण अपाननामक प्राणवायुः यदस्ति तद् अपनयति बहिर्निस्सारयति वेदरूपेण वा मूत्ररूपेण वा मलरूपेण वा उच्चिष्टं बहिर्निस्सारयति तद् अपान भवति तद तद अवगच्छति धन्यवाद में रहा था वही प्राण वही प्राणवायु उदान नामक वायु ऊर्दम आक्रम्य हुआ मूर्धनी प्रतीय के स्वरयंत्र के साथ टकरा करके निवृत्त निवृत्त होता हुआ पीछे की ओर लौट लौट जाता है निवृत्तो भवती पीछे का मतलब वापस नीचे की नहीं जाता है नी उसको टकरा करके फिर वो आ, कहते तदा कंठे संघन्य माने वो दूसरी ओर मुड़ करके कंठे संघन्य माने कंठ के साथ में वो आघात करने पर कंठ के साथ में उसका आघात होने पर गलमिलस्य समृतव ये जो गला है हमारा वो समृद्ध होने से फैल जाने के कारण से धर्मो संवार नाम वर्ण धर्म हो संवार नामक वर्ण धर्म उत्पन्न होता है उसको संवार कहते हैं और विवृतत्वाद नहीं फैलना संप्रित का मतलब सुकड़ना है मैंने गलत बोल दिया होगा समृद्ध का मतलब है थोड़ा सुकड़ता है सुकड़ने पर संवार नामक वर्ण धर्म उत्पन्न होता है और विवृतत्वाद फैलने के कारण से पूलने के कारण से विवार नामक वर्णधर्म उत्पन्न होता है ओम जी। एक हाँ जी सदानीम प्राणो नाम वायु वही जो उदान नामक प्राणवायु है ऊर्धव आक्रम्य ऊपर की ओर आता हुआ मूर्धनी प्रतिहते मूर्धा को प्रतिघात करने पर मूर्धा का मतलब है स्वरयंत्र क्योंकि बाहर से आ रहा है ये बाह्य प्रयत्न को बता रहे हैं तो बाहर से का मतलब है नीचे से कंठ ये जो हमारा मुख है मुख से बाहर है यानी पेट में से आ रहा है नाभितल से आ रहा है एक प्रकार से तो मूर्धनी प्रतिह के मूर्धा में यानी स्वरयंत्र के साथ टकराने पर या टकराकर स्वामी जी स्वामी जी मूर्धन शिविर के ना अत्र स्वीकरणीय ऊपर की ओर यानी नीचे से आ रहे है तो जो ऊपर है जिस, सबसे पहले ऊपर जो है उसका स्वर है जब वो नाभी प्रदेश से ऊपर उठ रहा है तो उसको जिसको टकराएगा वो सबसे ऊपर है वो स्वर है ऊपर मूर्धा का मतलब पहले सुनिए पहले, पहले सुनिए मूर्धा उसको कहते हैं जो ऊंच सबसे ऊपर होता है वो ऊपर अलग अलग स्थितियों में अलग अलग ऊपर होता है एक ही ऊपर एक ही को मूर्धा नहीं कहते इसको बात को समझना है आपको मूर्धा का मतलब ऊंचा स्थान मूर्धन्य विद्वान मूर्धन्य मुर, मुर, विद्वांस अब यह मूर्धन्य विद्वांस का मतलब वो मूर्धा यानी सबसे ऊंचे स्थान वाले विद्या में ऊंचा स्थान होता है कोई पद में ऊंचा स्थान होता है उसको मूर्धा कहते हैं तो मुर्धा जो है अलग अलग प्रकार से होता है केवल शरीर का जो ऊपर का भाग वही मुर्धा नहीं होता है अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग मुर्दा होती है अलग अलग ऊंचा स्थान होता है कोई दौड़ने में मूर्धन्य धावक होता है सबसे ऊंचा स्थान वाला होता है कोई पहलवान में सबसे ऊंचा पहलवान होता है कोई बोलने वाले में मूर्धन्य प्रवक्ता होता है मूर्धन्य लेखक होता है ऐसे मूर्धा अर्थ केवल एक ही जगह आप उसको रूढ़ मत करिएगा ये योगिक है मूर्धा का मतलब मूर्धा का मतलब ऊंचा स्थान तो जब नीचे से ऊपर की ओर आ रहा है और यह वर्ण वर्णत्व को प्राप्त करने के लिए प्राप्त कराने के लिए वो वायु ऊपर की ओर आ रहा है वर्ण का उत्पादक है वायु तो वो उसका जो ऊपर का स्थान है वो है स्वरयंत्र यहां पर अब बोलिए आप क्या कहना चाहते हैं. तो मुख में वो ऊपर स्थान होगा ना वो ही मुर्दा है इस, इस प्रकरण में आ, है ना स्वामी जी प्रसंग न तो ऊपरी सिरसिया ना नहीं इस प्रसंग में स्वरयंत्र है उसके लिए मूर्दास्ते स्वामी जी और जब आभ्यंतर प्रयत्न में जब मूर्धा कहते हैं मूर्धा स्थान किसका उष्मुख का मूर्धा स्थान वो मूर्धा कौन सा है मुख अंदर जो सबसे ऊपर का भाग है वो मूर्धा है आभ्यंतर प्रयत्न में मूर्धा अलग है बाह्य प्रयत्न में मूर्धा अलग है और शरीर की दृष्टि से देखेंगे तो मूर्धा तो फिर यह सिर का ऊपर का भाग होगा शरीर की दृष्टि से वो मूर्दा है वर्णों की दृष्टि से आभ्यंतर प्रयत्नों में मूर्धा तो ऊपर का है जो मुख्य अंदर जो ऊपर का स्थान है जहां से ये मूधन्य वर्ण निकलते हैं वो मूर्दा है और बाह्य प्रयत्न में स्वर्यंत्र मूर्दा है ऐसे समझ लीजिए प्रकरण यदा वयम हाँ स्वामी जी यदा वयम ऊष्मण उच्चार्य उच्चार्य त तदा तथा शिवस्या कि भाषते वर्ण तो अस्मा की ना निस्तरेंगे वो तो आ, आपका पूरे शरीर में कुछ तो कंपन होगा ही उसमें पूरे शरीर में कंपन होता ही ये उदात अनुदात त्वरित जब बोलते हैं तो पूरे शरीर के साथ में कुछ तो होता है पर मुख्य मुख्य विषय कौन से हैं? तो बाह्य बाह्य प्रयत्न के रूप में है या आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में बाह्य प्रयत्नों में उसके साथ में उसका स्पर्श है और आभ्यंतर प्रयत्नों में मुख्य अंदर स्पर्श है ठीक है धन्यवाद हाँ जी तो मैं कह रहा था वही प्राणवायु उदान नामक प्राणवायु ऊपर की ओर आता हुआ स्वर्यंत्र रूपी मूर्धा के साथ टकरा करके जब लौटता है मुख की ओर जाता है तो कंठे संघन्य माने कंठ में आघात करता हुआ गलबिल गले को गलबिल गल आ, गले का जो द्वार है गले का जो मुख है उसके साथ में या उसके साथ युक्त होने पर संवृतवार या गलबिल जो है मुख का गले का जो द्वार है वो जब संवृत्त होता है संकुचित होता है तब संवार नामक वर्ण धर्म उत्पन्न होता है और जब वो फैलता है फूलता है बड़ा होता है तो विवृतत्व विवृत होने से बड़ा होने से संवार नामक वर्ण धर्म उत्पन्न होता है तो संवार नामक वर्ण कौन होता है राजेश जी वार नामक को वर्ण कौन होता है संवार सम... नामक धर्म में तृतीय चतुर्थ जी तृतीय चतुर्थ यह मन भी है अवर्ण ठीक है विवृतवाद विवाह विवृत विहार और जो विवृत होने से विहारे स्वर है और आपके ऊष्म हैं और भी हैं जो आप पढ़े हैं बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न में जो आपने पढ़ा है उनको आपको याद रखना है हा जी हा जी हा जी ये ये जो है प्रथम द्वितीय अक्षर है शासजनीय जीवामूल्य उपद्मानी है पहला दूसरा यम है ये सब जो है वि, विवार वाले हैं और वर्गों में जो तृतीय चतुर्थ है अंतस्त है फकार है तीसरा चौथा यम है नासिक के हैं ये सब संवार वाले हैं हाँ क्या कह रहे हैं आप रुचि जी ओम स्वामिक विवृत दिवार इसका अर्थ स्पष्ट नहीं विवृतवार दिवार विवृत स्पष्ट होना बहुत विवृतवाद का मतलब होता है गलबिल जो है यानी गले का जो द्वार है वो जब फूल जाता है फैल जाता है उसको कहते हैं विवृतत्वाद उसका विवृत होने से उसके फैल जाने से उसके फूल जाने से विवार नामक धर्म उत्पन्न होता है वर्ण का हाँ जी स्पष्ट हो रहा समृद्ध समृद्ध संकुचित होना हाँ समृतवाद संकुचित होने से संवार नामक धर्म और विवृत होने से फैलने के कारण से विवार नामक धर्म उत्पन्न होता है वर्ण का शब्द ओम मूर्धनी धकार अस्ती ना मूर और धर्ध अस्थित मूर्धनी ध कारण अस्ती तथा पुस्तके पुस्तक हा तस्ती द्विर्वचन दि, दि, होता है ना द्वित्व होता है विकल्प से द्वित्व होता है एक बार रखते हैं एक बार नहीं रखते वहां वहां जो लिखा वो भी सही है जो मैं बोल रहा हूँ वो भी सही है मतलब द्वित्व होता है द्वित्व डबल होकर के एक बार डबल होता है एक बार सिंगल रहता है हाँ जी राज जी पकड़ में आ रहा है जैसे जैसे दध्यत्र आप लिखेंगे दध्यत्र में जो धकार है वो डबल हो जाएगा एक बार डबल रहेगा एक बार सिंगल रहेगा ऐसे यहां पर मुर्धनी में भी पकड़ में आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूं अब वो वो आप आगे पढ़ेंगे तो आपको स्पष्ट पता लग जाएगा आ, पर है आपने कहा दकार पूसूत्रु दकार अभी अस्त अस्ति पुत्रा, दकार जापयिष्यामि पृष्ठसङ्ख्या चतुर्दशसूत्राणि मध्ये न वर्णोच्चारणशिक्षा पृष्ठसङ्ख्या चतुर्दश चतुर्दश अस्तु षट् चतुर्विंशतमं सूत्रम् अन्तिमं नूतनं पुस्तकमस्ति अथवा कस्मिन् पुस्तके वदति भवान् मम पुस्तकं नूतनम् अस्ति अस्मिन् षट् चत्वारिंशत्तमं सूत्रं पश्यतु षट्चत्वारिंशत् अस्तु तत्तु मूर्धन्य अस्ति न तस्य नीचैस्थानम् अपि यदा पश्यति आर्यभाषायां उभौ धकार अपि अस्ति अस्ति अत्र अत्र अत्र भिन्नस्थितिः अस्ति मूर्धनिविषये भवान् यत् वदति न तत्र अस्ति किं मूर्धनि तत्र अहं दकार न पश्यामि तस्मात् कारणात् प्रश्नः अस्तु तत् त अस्ति मूर्धनी तत्तु सम्यक् अस्ति अहं अस्य विषये चिन्तितवान् सम्यक् अस्ति तत्र मूर्धनी एव अस्ति पुनः तत्र नास्ति मूर्धनि मूर्धा मूर्ध अस्त मूर्ध मूर्ध अचोराभ्यामस्त अचोराभ्या पद्मी अचोराभ्या आठमें अध्याय में कहां पर है। नाम अच्छा किसी ना को याद है कि अच्छत्दे? एक सूत्रे अचो राव्यम द्व जान भैिष्य आठ चार पैंतालीस आठ चार पैंतालीस मिला अचोरहाभ्याम द्वे अचो राहाभ्याम द्वे आठ है यह कहता है अचो द्वे अचह पंचमी एक वचने पंचे, पंचमी द्विवचन और द्वे एक दो है पांच एक पांच दो एक दो अच्छा अच् द्वे तो अच्छा अचक मतलब हाँ संख्या 45 45 फिफ्टी फाइव फोर्टी फाइव अच अच उत्तर यो रेफ हकारो असे उत्तर जो रेफ और अकार है हकार उससे उत्तर को विकल्प से द्वित्व होता है अनुवृत्ति रहा है यर प्रत्यार्थी पीछे से यर आ रहा है यरो अनुनासिक अनुनाशिको वह फोर्टी फोर सूत्र से यर आ रहा है यर अनुवृत्ति तो यह कहता है अच से उत्तर रेफ और आकार से उत्तर यर्को विकल्प से द्वित्व होता है जैसे अरका शब्द है अरका अर्च है उसके उत्तर रा है और उसके उत्तर यर, यर है यर में का आ जाता है तो अर्का डबल का हो जाता है ऐसे ब्रह्मा तो अब यहां पर मूर्धनी है ना अपना सूत्र में मूर्धनी कहां पर है ये मूर्धनी हां ये मूर्धनी अच्छे उत्तर मूर और रेफ है और धार धा, है ठीक है मूर्धनी में भी हो जाएगा विकल्प से द्वित्व हो जाएगा, जाएगा। राजेश जी समझ में आ रहा है आपको मूर्धनी आप देखिए से अच, उत्तर रेफ और आकार से उत्तर अक्ष से उत्तर रेप और अकार हो फिर रेप अकार से उत्तर यर हो यर प्रत्यार हो अक्ष प्रत्यार से उत्तर रेफ और अकार हो और उन दो अक्षरों से उत्तर यर प्रत्यार हो अब अर्क में देखिएगा अर्क में अवर्ण है अलग अलग लिखिए आप समझ में आ जाएगा आप सबको आकार अलग लिखिए रेप को अलग लिखिए और ककार को अलग लिख लिए तीन चीजें लिखिएगा अवर्ण रेफ और का हां अब देखिए स्क्रीन पर देखिए सभी लोग अकार है रेफ है और कवर गए कवर का का अक्षर है और अक्ष प्रत्यार में अवर्ण आता है उससे परे रेफ हो अथवा हकार हो और उस रेफ और आकार से उत्तर यर प्रत्यार तो यर कहां से आता हयवरट में या है हयवरट में या है और शष सर में रा है अंतिम सूत्र से तेरवा सूत्र में शर है रा प्रत्यार सूत्रों में तो यर आयवरठ में से यकार को लीजिएगा और शर में कार को लीजिएगा तो वह यर प्रत्यार बनेगा और वहां से लेकर के सशस्त्र रा तक बीच के जितने भी अक्षर होंगे वो अक्षर यदि परे है तो वो यर है उस हो जाएगा यानी दो बार हो जाएगा तो यहां का जो है यर प्रत्यार में आता है तो एक बार अर्क रहेगा एक बार डबल का है अर्क ऐसा रहेगा अब मूर्धनी लिखिएगा मां मा को तो छोड़ दीजिएगा या लिख दीजिएगा मां को अलग लिख दीजिएगा मुंह में ऊ को अलग लिख दीजिएगा और रेफ लिख दीजिएगा धा लिख दीजिएगा और नी लिख दीजिएगा मूर्धनी हां अब देखिएगा मा ऊ हैके रेफ हैक धकार है अच हैके रा, रा हैक धकार धकार है है। है धाकु डबल् पो डबलो गकार धन्यवाद और, और अगला सूत्र देखिएगा पुस्तक में अनचीचा एक सूत्र है अनचीचा अनचीचा अब यह कहता है ऊपर से अच की अनुवृत्ति आ रही है अच की ऊपर से अच और आद्यम द्वे से अच की अनुवृत्ति आ रही है यह कहता है अच से उत्तर यर को वित्व होता है अनच परे रहे रहते अच परे नहीं होना चाहिए हाँ 46 छियालीसवा सूत्र अब आप लिखिएगा उदाहरण लिखिएगा मैं आपको बता देता हूं दध्यत्र दधी और अत्र मिलाकर के दध्यत्र लिखिएगा पहले संयुक्त दध्यत्र दध्यत्र हां लिख दिया अब इसको अलग अलग लिखिएगा दाकु अलग आकू अलग धाकू अलग याकू अलग और त्रा हाँ अब देखिएगा दा में अकार है आकार को आपने अलग नहीं लिखा दा में जो अकार है वो है अच आ, दामे हाँ आकार को अलग आ अब अकार है अच अच से उत्तर जो है धकार रहे। और है और अनची में सप्तमी विभक्ति है अनची का मतलब अच परे ना हो इसमें देखिएगा अकार देखिए धकार देखिए और यकार देखिए इन तीनों को देखिए बस बाकियों को छोड़ दीजिए आप इस दद्यत्र में अवर्ण को देखिए धकार को देखिए और यकार को देखिएगा सूत्र कहता है अनचिचा चा का मतलब और ऊपर से अच की अनुवृत्ति आ रही है सूत्र को भी देखना है, से अचो राह और यर की तो अनुवृत्ति आ ही रही पिछले सूत्र से चौवालिस सूत्र से फोर्टी से फोर्टी सूत्र से यर आ रहा है और फोर्टी से अच की अनुवृत्ति आ रही है तो सूत्र बनेगा अचो यचिच ऐसा सूत्र बन जाएगा यानी अच से उत्तर यर को द्वित्व होता है अनचि परे रहते अच परे नहीं होना चाहिए तो अवर्ण तो अच है उससे उत्तर यर धकार है और उस धकार से उत्तर ही अच नहीं है यर्ण है य तो धकार को द्वित्व हो जाएगा डबल ध हो जाएगा फिर उस दकार को धकार हो जाएगा तो फिर उस दकार को धकार को धकार हो करके दध्यत्र डबल डबल हो जाएगा दध्यत्र ऐसा अत्र धकार द्विगुणा बहुत अथवा धाने द अ आगछति विकल द्वित्व से अथवा एक धकार एक दकार आगछति नहीं धव दिवन त धकार सेकार भविष्य तदिपू बदू जाम एक जी, बावनवा सूत्र देखिए बावनवा फिफ्टी टू इसी अध्याय में झलाम जस्ट, जस्ट जसी अब ये जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा ये जो आपने जो अक्षर लिखा है ना और आ, यहां पर आप जो धकार है उसको डबल धा बना करके लिखिएगा डबल धा यह जो उदाहरण लिखा था ना अपने अलग अलग उसमें जो डबल हो गए वो डबल लिख दीजिएगा धा को इकट्ठा हाँ अब देखिए धा जो है जल में आता है धा जल में आता है और उससे उस, उस जल को जश होता है झश परे रहते हैं। पकड़ में आ रहा है जल में धकारा आता है उस जल को जश आदेश होता है और जश परे रहे और दूसरा धाय है वह में है इसलिए वह दा को धा को दा हो जाएगा तो दध्यत्र ऐसा बनेगा और ऊपर भी जो मूर्धनी में है ना मूर्धनी में भी जब ऐसे ही होगा तो वहां भी झलाम जसी झलाम जस जैसी सूत्र से ही वहां दा हो जाता है और जो मूर्धा पड़ रहे थे मूर्धा वहां पर भी वही स्थिति है डबल धकार होता है उस फिर जेस, से उस फिर से हो जाता है, ऐसा सूत्रे अस्थिर विकल्प विकल्प से अनुत्ति आगती यरो अनुनासी के अनुनासी को वो चौवालीसवा सूत्र देखिएगा चौवालीसवां सूत्र यरो अनुनाशिक के अनुनासी को वाह वाह में चौवालीसवा सूत्र है आ, उसमें वाह की भी अनुवृत्ति आ रही है यर की भी अनुवृत्ति आ रही है ये अनचिच तक ये अनचिच तक जा रहे हैं दोनों यर और वा और अचोर हाँ जी बुद्धि ही सिद्धि ही अपनी स्वामी जलो जलाम जस जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जहां यह शर्त लागू हो रही हो वहां वहां सब जगह समझ लीजिएगा झलाम जैसे व्यापक सूत्र है ना जहां जहां यह शर्त लागू होता है ऐसे ही जहां अचोराभ्याम द्वे की स्थिति आती वहां अचोराभ्याम द्वे बनेगा जहां अनचिचा की स्थिति आएगी वहां अनचिचा से द्वित्व हो जाएगा अनच परे रहे थे युकु होता है और अचोराभ्याम द्वे में थोड़ा सा अंतर यह है कि अच्छे उत्तर रेप और हकार हो फिर उससे उत्तर यकार यर हो अचोराब्ञेंगे या दो कंडीशन है अच्छ से उत्तर रेप और हकार हो उसके बाद यर हो उस यर को दित्व होता है और अनचिचा का कंडीशन यह है कि अच्छ से उत्तर होना चाहिए यर केवल अच्छ से उत्तर यर हो उसको दित्व होता है अनच परे रहना चाहिए उसके लिए यह कंडीशन है रुचि जी समझ में आया ओम् ओम् ओम् अनकु समी आगे स्वामी जी द्म स्वामी अपि सम्यक् अस्ति आया कु ये राजेश जी डा आगे हैर पद्माजी आगे है रुचि जी, आगे है, जी बहुत आगे हैं जो पहले से पढ़ चुके हैं बहुत कुछ हाँ जी इसलिए उनको आ रहा है अच्छा आपने आ, आ, क्या नाम है रचना आपने पूरा बैठ करके पढ़ा हो तो आपको भी याद होना चाहिए सब संधियां आ चुकी हैं वहाँ पर स्वामी जी हमें तो आपने पढ़ाया इसलिए हाँ तो ये ये सब ये राजेश जी भी उसी में है रुचि जी भी उसी में है सभी उसी में है खैर मैं दु... दोबारा बता देता हूं आ, ये जो स्क्रीन पर लिखा हुआ है सीमा जी इन सबको समझना होगा सूत्र को देखना होगा सूत्रार्थ को समझना होगा थोड़ा टाइम आपको लगेगा आ, फिर भी मैं आपको बता देता हूं देखिएगा कंडीशन पकड़ना है सबसे पहला आपको कंडीशन को पकड़ना है पहला था अचोराब्य द्वे सबसे ऊपर लिखा है अर्कह उदाहरण लिखा है अर्कह अर्का को अलग करके दिखाया उन्होंने अवर्ण को अलग किया उसके बाद रा फिर उसके बाद का अब उसको पकड़िएगा अ, अरा और का इन तीनों के बीच में हमको समझना है सूत्र कहता है अचो राहभ्याम द्वे अच में पंचमी विभक्ति का एक वचन है राहभ्याम में पंचमी विभक्ति का द्विवचन है और द्वे का मतलब है वहां पर भी प्रथम विभक्ति का द्विवचन अब सूत्र अर्थ कुछ समझना है अच्छा का मतलब है पंचम विभक्ति है तो अच्छ से उत्तर ऐसा अर्थ निकलेगा अच से उत्तर फिर राह का मतलब है रेफ और अकार से उत्तर यत्याहार हो उसको द्वे यानी डबल हो जाता है द्वित्व हो जाता है या आप सूत्रार्थ लिख लीजिएगा आपको समझ में आएगा से उत्तर रेप या हकार हो फिर हकार रेप से उत्तर यर प्रत्यार हो तो उसको द्वित्व होता है यानी डबल होता है अब यर यर सूत्र में नहीं है तो पिछले सूत्र से येंगे चौवालीसवें सूत्र में यर है और वा भी यरोनासी नुनासिक को व्रत्यार है और वाह है उन दोनों को कहां पर है ये अष्टाध्याय अष्टाध्याय आपके साथ में रखना होगा आपको अष्टाध्याय को आपके पास है अष्टाध्याय हां जी है, है, है। आ, उसको खोलिएगा आठवें अध्याय के चौथे पाद का निकालना सबसे लास्ट में है अंतिम पेज से एक, एक पेज निकाल के देखिएगा वहां फोर्टी फोर फोर्टी फाइव फोर्टी ये सूत्र होंगे यरो अनुनासिको अनुनास यरो अनुनासिक अनुनासिको वह अचोराभ्यम द्वे अनची च राममोहन जी समझ रहे हैं सोम विजय हां सोमी जी जी, आप पुस्तक में देखना है तो आपको आ, सूत्र को देखेंगे समझ में आ जाएगा सीमा सूत्र आपको सूत्र आठ सौ अध्याय का आठवा अध्याय आठवा अध्याय तो इसमें अध्याय तृतीय पात है नहीं आपके पास मूल पुस्तक है नहीं है नहीं ये जो आपने मंगवाई थी अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति वो नहीं वो नहीं देखना आपको अष्टाध्यायी मूल नहीं मंगवाया आपने नहीं मूल तो नहीं बताया था आपने बताया था, था। आप मंगवा लीजिए मूल होना चाहिए कोई बात नहीं आप आ? मूल बाद में मंगवा लेना प्रथमावृत्ति आपने तीन भाग लाए एक भाग लाए अभी तो प्रथम भाग है प्रथम भाग से क्या करना है आपको तो तीन मंगवाना था आपको अगर मंगवाना है तो अच्छा हाँ तीनों भाग मंगवा लेना है और अस्तर मूल भी मंगवा लीजिएगा हाँ तो आपको पक, अभी पकड़ में नहीं आएगा बस यहां स्थिति देख लीजिएगा जैसे मैं बता रहा हूं वैसा आप समझ लीजिएगा यहां स्क्रीन के ऊपर अर्थ भी लिखा है अच्छ से उत्तर रेफ वा हकार हो और उनसे उत्तर यर प्रत्यार हो तो यर को द्वित्व हो जाता है यानी डबल हो जाता है अब उदाहरण में देखिए एग्जाम्पल में देखिए अर्का अर्का में अ है वो अच प्रत्यार में आता है आपको यह भी समझ में आना चाहिए अच क्या होता है तो प्रत्यार सूत्रों में अच्छ आपने पढ़ा है वैसे आ, में जो है री -ल -री, ए -ओ, ओ, इतने अक्षर आते हैं सारे स्वर आ जाते हैं अच्छ में तो अवर्ण अच प्रत्यार में आता है उससे उत्तर जो है रा है सूत्र में भी कहा रा होना चाहिए अथवा हकार होना चाहिए तो उस राह से उत्तर का है और का जो है यर प्रत्यार में आता है इसलिए कहा अच्छे उत्तर राह हो उस राह से उत्तर यर प्रत्यायार वाला कोई भी अक्षर हो उसको द्वित्व होता है यानी डबल होता है तो का डबल हो गया एक बार डबल होता है एक बार डबल, डबल आ, सिंगल रहता है तो अर् में आप डबल का लिख सकते हैं या सिंगल भी लिख सकते आप स्वतंत्र है अब अब मैं और परिचित शब्द बताता हूं आपको आप आप अपने आगे आर्या अगर लिखते हैं तो आर्या में आपने देखा होगा कोई कोई सिंगलता है कोई कोई डबल यकार लिखता है आपने कभी देखा हो तो ये भी ये यही सूत्र है अचोर द्वे सूत्र से आर्य आर्य बनता है स्क्रीन के ऊपर देखिएगा लिखा हुआ है यहां पर भी अचोर द्वे लग रहा है अच में आ आता है उससे परे रा है उससे परे यर है यकार तो उसको यकार को द्वित्व हो जाएगा डबल हो जाएगा तो आरिया या आर या ऐसा लिख सकते हैं करता करता देखिये करता लिखते हैं ना करता करता हरता ऐसे लिखते हैं ना तो वहां पर भी तकार जो है डबल होता है किसी में सिंगल लिखते हैं किसी में डबल लिखते हैं हम स्वतंत्र हैं ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे आप देखेंगे तो पता चलेगा कर्ता में भी हो ही है कामें जो अवर्ण है उससे उत्तर रेप है रेप के बाद में तवर गए तवर का अक्षर है वह यर में आता है इसलिए उसको दी हो गया ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे यह तो रेप से उत्तर का बताया आपको हकार से वह भी उत्तर जैसे ब्रह्मा ब्रह्मा लिखिएगा ब्रह्मा तो वहां पर हकार से उत्तर है। मकार ब्रह्मा में रा के बाद आकार है इसको अलग करके बताइए इनको तब समझ में आएगा बा को अलग लिखिए रा को अलग लिखिए और आकार को अलग लिखिएगा फिर हकार फिर मकार हाँ, आप देखिएगा ब्रह्मा शब्द को देखिएगा यह बकार को छोड़ो रकार में जो आकार है यानी रा के बाद जो आकार आकार है इस आकार से उत्तर हकार है फिर उस हकार से उत्तर मकार है तो आपको देखना है अ और हा और म मन तीन अक्षरों को देखना अवर्ण को हकार को और मकार को तो अवर्ण जो है अच्छ से अच्छ है अच्छे उत्तर हकार है उस हकार से उत्तर जो है यर प्रत्यार है माँ जो है यर में आता है नियम गण में मकार है तो ये यत्यार में आता है तो ये यहां पर हो रहा है मकार को तो ऊपर जो लिखा है ब्रह्मा डबल माँ लिखा हुआ है सिंगल भी लिख सकते हैं डबल भी लिख सकते ये अचोर आभ्यम द्वे से मकार के हो गया इस तरह का बहुत सारे उदाहरण होते उदाहरण देखिए देखिए में दधी और अत्र दधी जमा अत्र उसको हम इको एनची से संधि करते हैं तो इकार के स्थान में एक हो जाता है तो दधी में जो इकार है उस इकार को एक हो गया एकार हो गए तो धा तो आधा ही है पहले से उस धा में इकार मिला हुआ था उस इकार को हमने एकार बना दिया और एकार में अत्र वाला शब्द का जो आ है उसको एकार में मिला दिया तो दद्यत्र बन गया दधिअत्र दध्यत्र अब दध्यत्र में स्थिति देखिएगा दद्यत्र में धा को छोड़ दीजिएगा अकार को देखिएगा धकार को देखिएगा और एक को देखिएगा अ ध और य अब अनचिचा सूत्र यह कहता है ऊपर से यर प्रत्यार आ रहा है वा भी आ रहा है द्वे भी आ रहा है अच भी आ रहा है अचो रा और द्वे की अनुवृत्ति आ रही है में और यरोनाश की अनुनाशिकों में से युवृत्ति आ रही है यह समझ लीजिएगा पदमा जी और राममोहन जी यरो अनुनासिकी अनुनासिकों में से यर ये, की अनुवृत्ति आ रही है अचोराभ्यम द्वे से अच की और द्वे की अनुवृत्ति आ रही है अनचिचा में तो अनचिचा सूत्र बन गया है अनचिचा जो सूत्र है वह बन गया है अचह अच यच यचिच व ऐसा बनेगा यानी अच्छे उत्तर यर को द्वित्व होता है अनच परे रहे अनच का मतलब है अच्छ परे नहीं होना चाहिए अच्छे उत्तर यर को द्वित्व होता है अच परे ना हो अच परे ना हो का मतलब है व्यंजन परे हो अच्छे अपोजिट जो है वो अनच है यानी व्यंजन तो अब यहां दध्यत्र में देखिएगा दद्यत्र में अवर्ण अच में है उसके बाद जो धा है वह यत्यार में आता है और वह धा कहां पर आता है प्रत्यार सूत्रों में यह भी आपको समझना होगा प्रत्यार सूत्र याद होने चाहिए वह वर्ण भी याद होना चाहिए वह क्रम भी समझ में आना चाहिए तो तुरंत पकड़ में आ जाएगा हां जी रुचि जी कहां पर है धा किस, आ, किस सूत्र में स्वामी जी अः पहली गढ़ध क्या पदमा जी क्या पूछ रहे हैं? स्वामी जी इधर पहला वाला दधि अस्थिर किला स्वामी जी दधि, अत्र मिला के गुन हो के गुण नहीं इको येना आ, ये होगा. येन, इसके होता है। नहीं। इसके बाद... बाद नहीं. यचो ओ, ओ, ओ, पहले गुणेश गुणोतु पूर्वम्धि अत्र मध्ये गुण न समझरे मे बा गुण नीर दा, गुण का प्रसंग नहीं है यहाँ पर इको एनची है ना इक्के स्थान में ये अचपरेणोपरता ऐसा सूत्र इको एनची तो इकह स्थाने यानी इक्के स्थान में यणिपरता इक्के स्थान में, था था। में इको गुण नास्थ, नास्थ, नास्थ। इको गुणवृद्धि तो परिभाषा सूत्रम अस्ती इको गुणवृद्धि परिभाषा सूत्रम अस्ती विधायक सूत्रम ना अस्ती विधायक सूत्रम अस्ती इकोयन अची यानी विधान विधायक सूत्रम का मतलब है विधान करने वाला यानी इक्के स्थान में यन आदेश होता ये तो विधान कर रहा है विधान तो आप समझते हैं मतलब मैं अपने घर में विधान करता हूं कि सबको सात बजे भोजन करना चाहिए विधान है मेरा अब परिभाषा सूत्र उसको कहते हैं अब ये भोजन करना है तो कहां करना है डाइनिंग टेबल में करना है यह परिभाषा सूत्र बताएगा भोजन यहां करना है और किसी जगह नहीं करना है सीमा जी समझ रहे हैं एक तो विधान एक विधान सूत्र होता है वो विधान करता है कि भोजन करना चाहिए इतने बजे अब वो भोजन करना तो चाहिए लेकिन वो कहां करें तो दूसरा एक परिभाषा सूत्र कहता है कि आपको यहां पर करना है बेडरूम में नहीं करना बिस्तर पर नहीं करना आ? लेट करके नहीं करना ऐसा नहीं करना ऐसा करना वो हमेशा वो परिभाषा पहुंच जाता है वो आपको पता लग जाएगा अष्टोद्याय जब आप पढ़ेंगे आगे बस आने वाले हैं दिन आपके अष्टोदय पढ़ने के समाप्त होने वाला है आपका खैर अब सीमा जी वो आप देखिए दद्यत्र जो मैं बता रहा हूं अनचिचा कहता है अच्छे उत्तर यर को द्वितु होता है अनच परे रहते तो अच है अवर्ण उसके आगे है धकार यह ये है यर प्रत्यार में आता है और धकार के आगे यकार है वह अच नहीं ये कार अच्छ नहीं है अनच है अर्थात व्यंजन अनच का मतलब व्यंजन अच्छ से उत्तर यर को द्वित्व होता है व्यंजन परे रहते ऐसे समझ लीजिएगा तो यहां धकार को द्वित्व हो गए तो द्वित्व हो गया तो डबल धा हो गया अब उसको झलाम जैसी से उस धकार को फिर धकार कर देते हैं यह हो गया दध्यत्र डबल धा वाला और सिंगल धा वाला वाक अर्थ होता है विकल्प से यानी एक बार करो एक बार ना करो राम मोहन जी स्पष्ट हो गया हा हा समझे सीमा जी हां जी स्वामी जी कर रही हूं कोशिश कर रही हूं वो धीरे धीरे हो जाएगा कोई बात नहीं तो अब हम इसको यहीं पर विराम देते हैं हमारा मुख्य प्रसंग तो रह गया संधियों में चले गए हम लोग ये भी लाभ हो गया आपको याद रखेंगे ये बार बार आएंगे ये सब उदाहरण बहुधन्यवाद हाँ सएव इदानम प्राणो नाम वायु ऊर्धम आक्रम्य मूर्धनी प्रतिहते निवृत्तों तदा कंठे संहन्यने गल संवृतवा संवार नाम वर्णधर्मो जाए थे विवृतवाद विवार यहां तक आप पूछ रहे हैं धन्यवादः स्वामीजी सम्यक् आसीत् कक्षा सम्यक् अस्ति राजेशजि बोले एक विनन्ति अस्ति यदि प्रतिसूत्रस्य संस्कृत आर्य भाषाभ्यां तत्तु वक्तुं शक्नोमि अहं चिन्तितवान् बहूनि दिनानि व्यतीतानि समाप्तं न जातम् एतस्मात् अहं संस्कृते न वदामि कि अधिक लग रही और एक दिशा मैंने आपको लोगों आपको एक दिशा दे दिया है तो आगे आप स्वयं भी कर सकते हैं संस्कृत में इसमें ऐसी कोई बात नहीं है भी प्रयास करेंगे, आगे। आगे करेंगे। राजेश जी आपको मेरी पुस्तक मिल गई कि नई पुस्तक ओम भगवान पंचप्रति सम्यक पंच प्रत पञ्चप्रतयः को और् बोले क्या बीच् मे समीजय अहं वदन्ति अस्मि कदा प्रभृतिः अष्टाध्यायी पाठः प्रारप्स्यते यदा शिक्षाशास्त्रं समाप्तं भविष्यति यदा शिक्षणशास्त्रं समाप्तं भविष्यति तदनन्तरं साक्षात् यदा समाप्तः भविष्यति तदेव अग्रिमे दिने धन्यवादः स्वामी जी ओम स्वामी हाँ राम मोहन जी क्या कह रहे हैं आ, आप कुछ पुस्तक का उल्लेख कर रहे थे वो आपका लिखा हुआ है स्वामी जी हाँ जी हाँ जी आपको नहीं मिली क्या नहीं स्वामी जी वो तो आप पदमा जी स्वामी पदमा जी से पूछ मैंने एक, एक प्रति दिया स्वामी जी तो दिया है ना दिया है पारिवार सत्संग में ओम राम राम जी मैंने एक पुस्तक दिया और एक देना है बाद में देती हूँ ठीक है आ, सीमा जी आप कुछ कह रहे हैं हाँ जी स्वामी जी, जी। आ, कल से हमारे समाज में वार्षिक उत्सव है और कल सुबह ही स्वामी आचार्य धर्मवीर जी और ज्योत्ना जी घर पर आ रहे हैं तो वो यहीं रहेंगे चार पांच दिन घर पर ही ठीक है तो मैं थोड़ा सा इन दिनों में कक्षा नहीं ले पाऊंगी ठीक है आप, आप स्का पर उसको कर ली डाउनलोड कर डाउन हां जी डाउनलोड कर लीजिए जैसा भी हो को जी। कोई दिक्कत नहीं जी अच्छी जी। बात है और भी कोई आ रहे हैं नहीं बस धर्मवीर जी और ज्योत्सना जी आ रहे हैं अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है जी जी जी अस्तु ओम ओं श्याम